नमस्कार आप सुंदर एनमोदन नाइनटी पॉइंट फोर एफ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष दिल्ली से मेहमान पहुँचे हैं जिनसे हम लोग बातचीत करने वाले हैं तो आप सभी की तरफ से मिस्टर अरुणेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया कैसे हैं आप बहुत ही अच्छा जी जी जी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा जैसे कि यहाँ ब्रह्म कुमारी आपने विजिट किया है तो निश्चित तौर पे तीन दिन जो विशेष मेडिटेशन का जो शिविर चल रहा है ख़ास करके तो उसमें आपने क्या क्या सीखा क्या फीलिंग्स हुए तो वो थोड़ा सा बताइए ऐसे लगा जैसे वैज्ञानिक विशेषज्ञ जी डॉक्टर्स मेडिकल स्पेशलिस्ट वो अपने अपने क्षेत्रों में महारत हासिल रखते हैं उसी प्रकार से यहाँ ब्रह्म में जितने भी वक्त आए अपने अपने क्षेत्रों में महारत हासिल करने वाले उन्होंने जो है बहुत सप्रेम ज्ञानवर्धन और बहुत ही आशा उम्मीद से हमें हमें हमें सचेतन कराया हमारी जो चेतना सो रही थी उसको जागृत करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही ऊंची बातों को बहुत ही कम टाइम में बताया बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर अपनी अंदरूनी की जागृति चेतना को जगाकर और भी बहुत से मसले उन्होंने बाबत विषय के बहुत बढ़िया बतलाए इट वॉज ए नाइस वेरी नाइस एक्सपीरियंस टू बी विद द ब्रह्म कुमारीयर इट वॉज रियली अप्रीशिएबल द टोल डैट इन शॉर्ट वी आर नॉट ए बॉडी वी आर बियॉन्ड दैट वी आर आत्मा सेपरेटेड फ्रॉम परमात्मा एंड वाइल परमात्मा इज़ देअर वी नीड नॉट टेक केयर ही इज़ ऑलवेज देयर टू टेक केयर ऑफ अस हमेशा वो चाहते हैं कि आप जो है मुस्कुराए बशरते आप में पॉजिटिविटी हमेशा रहे यहाँ पर आकर के जो प्रशिक्षक थे उन्होंने बड़े बेहतरीन ढंग से हमें हर चीज़ का उन्मूलन किया हर चीज़ का ज्ञान दिया हर चीज़ के बारे में विशेषता बतलाई हम जहाँ जहाँ सुषुप्त अवस्था में थे वहाँ वहाँ उन्होंने बड़ी ही जागृत तरीके से हमें जगाया जी आ, एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जहाँ पर आपने इतनी सारी ज्ञान की बातें सुनी उसके बाद उसको जब प्रैक्टिस करते हैं हम लोग मेडिटेशन में उसको यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं तीन दिनों में कुछ एक्सपीरियंस ऐसे आ, हुआ हो तो थोड़ा सा वो भी शेयर कीजिए एज रिगार्ड्स मेडिटेशन वी वर स्टिल अन एक्सेप्ट द फैक्ट देट कि मेडिटेशन जो है विचारों में बैठ के ध्यानमग्न होता है इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता था जी जी जी, जी। लेकिन यहाँ आने के बाद जिस प्रकार से प्रैक्टिकलिटी में काफ़ी अच्छे ज्ञानवर्धक शिक्षक आए थे मैं नाम नहीं पर्टिकुलर लूँगा बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया कि किस प्रकार से मेडिटेशन में और किस प्रकार से हम जो है अपने आप में और किस प्रकार से हम परमात्मा में दर्शन बहुत ही ईजीली कर सकते हैं बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर बड़ा बढ़िया एक्सपीरियंस था it was night it was very very nice it was like as if i am opening the door towards heaven i have really opened the first of its doors and likewise if they if i keep continuing coming here i hope i can i will be able to open all the doors leading towards the heaven अरुणेंद्र जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स जो है इस वक्त आपको सुन रहे हैं और निश्चित तौर पे उन्हें एक अलग जो है फीलिंग आ रहा है कि क्या बता रहे हैं किस तरह से उन्होंने ये अचीवमेंट किया है जो फील हो रहा है उनको तो निश्चित तौर पे हम लोग बाहरी की दुनिया में जो कुछ करते हैं कार्य करते रहते हैं तो पूरा काम होता है बॉडी से हम कॉन्सियस रहते हैं कि मैं ये हूँ मेरा बॉडी ही अपने आप को समझते हैं लेकिन यहाँ जैसे ही आपको आत्मा के बारे में पता चला परमात्मा से कनेक्ट होने के बारे में पता ये का एक्सपीरियंस जो है वो एक यूनिक रहता है जैसे ही आप इन चीज़ों को सुनते हैं तो निश्चित तौर पे वो एक अलग फीलिंग हमें देता है और आत्मा की जो चेतना है जैसे ही थोड़ा भी जागृत हो जाता है तो आत्मा की जो क्वालिटीज़ है जिसके लिए हम पूरा समय जो है सोचते हैं कि मुझे शांति मिले प्रेम मिले आनंद मिलें ज्ञान मिले सुख मिले तो ये मिलने वाली चीज़ नहीं है ये कहीं खरी खरीद नहीं सकते वो तो इन आपके पास है उसको सिर्फ एक्टिवेट करना है और मेडिटेशन वही चीज़ करता है जो आपने समझा है तो आइए मैं चाहूँगा कि अरुणोदय जी एक क्योंकि रेडियो के माध्यम से आपको काफ़ी लोग सुन रहे हैं राजस्थान गुजरात के लोग सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए आप क्या बताना चाहेंगे एक मैसेज के तौर पर अगर अपने आप को वाकई जगाना है अगर अपनी सुषुप्त चेतना से उभरकर बाहर आना है अगर आप बिल्कुल ही ज्ञानहीन हैं और अगर ज्ञान लेना है तो निश्चित ही ब्रह्म कुमारी एक बहुत ही बढ़िया संस्था है यहाँ से आप अपने आप को इतना ऊपर उठा सकते हैं जितना ऊपर आपने कभी सोचा भी नहीं होगा आप अपनी ऊंचाइयों को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं जहाँ तक आपकी इमेजिनेशन भी नहीं जा सकती क्योंकि परमात्मा तो अजन्मा है कोई हाइट नहीं है बियॉन्ड आकाश है कोई उनको अग्नि अग्नि वायु जो पांच हमारे वो हैं वो सब उनसे परे हैं जी जी जी मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ आकर के मुझे जो एक्सपीरियंस मिला है वो काफ़ी अद्वितीय है अविश्वसनीय है और अपने आप में एक बहुत ही कलात्मक है जी. इसकी ज़रूरत हर भारतीय को ही नहीं ईवन विश्व के स्तर में अगर अपने आप सब को सबको जगाना है चेतना अपनी जागृत अवस्था में लानी है तो मुझे लगता है कि ब्रह्म कुमारी जो है ज्वाइन कर लेना चाहिए आना चाहिए उनके क्लासेस अटेंड करनी चाहिए इसके अलावा जितना भी शास्त्रों का ज्ञान है वो यहाँ पर सभी बी के जिनको कहते हैं ब्रह्म भाई अब बी सिस्टर्स कूट कूट कर भरा है सब में वो ज्ञान मैंने फील किया है मैंने खुद जो है प्रश्नोत्तरी टाइप में जो मुझे नहीं आते थे जी, उनका जी. मुझे बड़े सेटिस्फाइड वे में बड़ा जब अच्छा जवाब मिला है जी जी जी शुक्रिया अर्नोदय जी बहुत अच्छी बात आपने बताया और निश्चित तौर पर आपकी जो अनुभूति है वो आपको भी बेनिफिट तो दे गई ही लेकिन जहाँ भी आप जाएंगे उन चीज़ों को जब आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे निश्चित तौर पे उनकी आत्मा की प्रज्ञा भी प्रकाशित होगी उन्हें भी यहाँ आने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी एंड हमारी और से ढेर सारी शुभकामनाएँ मंगल आपको अपने भविष्य के लिए और मैं चाहूँगा कि इस चेतना को हमेशा आप अपने साथ रखें और अपनी आत्मा की जो गुण है शक्तियाँ उसको बढ़ाते जाएं और एक ऊंचाई तक पहुंचाएं जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं हम संपूर्ण पाना चाहते हैं यानी संपूर्ण बनना चाहते हैं मैं चाहूँगा कि आप संपूर्ण स्टेज को आप भी पाएं इन्हीं शुभाषाओं के साथ चलिए मित्रों आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा उसके बाद फिर और मेहमानों से आपकी बातचीत होगी आप सुनाए हैं रीड मॉड वन नाइनटी सुनते रहो मिस रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ मेहमान आए हुए हैं दिल्ली से और रूबरू हो रहे हैं आप सभी के साथ में अपनी वाणी के माध्यम से तो आइए आप अपने विशेष मन को जो है शांत और सुंदर बनाइए विचारों के साथ मेल मिलाते हुए तो आइए आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं गोविंद सिंह जी गोविंद सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है बढ़िया और मैं भी चाहूँगा कि आपका जो अनुभव है वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए इन तीन दिनों में आपने क्या एक्सपीरियंस किया मेडिटेशन का वो मैं चाहूँगा सुनाए सबसे पहले तो आपको धन्यवाद तीन दिन का जो एक्सपीरियंस है वो कुछ शब्दों में कहानी नहीं जा सकता इसके लिए जो एक्सपीरियंस हमने सीखा है उसको बताने के लिए नट में यही कहेंगे कि यहाँ का जो वातावरण यहाँ की जो चेतना शक्ति और जो स्परिचुअल इफेक्ट है इस एरिया का वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता बिल्कुल बिल्कुल इसके लिए जो हमारी अंतरात्मा है वो परमात्मा से मिलन के जो रास्ते बता रही है जी जी वो हमें बिल्कुल मेडिटेशन एक वे है जिसके द्वारा हम उसको पा सकते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। सभी इस बारे में जानते हैं लेकिन जो एफर्ट है और मेडिटेशन का जो रास्ता है उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर जो भी हमारे फैकल्टी थी जो हमारे लेक्चरर थे उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से बताया है और उसका वर्णन किया है उन उसके लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद और <laughs> उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जो फैकल्टी है यहाँ वो फैकल्टी हाईली क्वालिफाइड केवल थ्योरी में नहीं बल्कि प्रैक्टिकल में और वास्तव में एक जो परमात्मा के मिलन का रास्ता है उस तक पहुंचाने में बहुत सहायता प्रदान करी है और मैं लोगों को यही कहूँगा कि एक बार ब्रह्मा कुमारी से जुड़ के और यहाँ आके इस चीज़ का अनुभव कीजिए और परमात्मा से मिलन का मजा लीजिए जी जी गोविंद सिंह जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि जो व्यक्ति इस मेडिटेशन का एक्सपीरियंस कर लेता है मुश्किल यही होता है कि उसको बताए कैसे क्योंकि वो अदृश्य शक्ति जो है अदृश्य शक्ति से मिलन करती है और वैसे दुनिया में जो है जो कुछ दिख नहीं रहा है और जो कुछ दिख रहा है वो पूरी दिखने वाली चीज़ों को जो है नहीं दिखने वाली शक्ति चला रही है हम लोग बिजली के साथ जैसा प्रकाश आ रहा है फैन चल रहा है ए सी चल रहा है लेकिन कहीं ना कहीं जो बिजली की करंट है वो उसको चला रहा है उसको हम देख नहीं पाते लेकिन इंस्ट्रूमेंट से हम लोग उसको फील कर सकते हैं उसकी शक्ति का अनुभव करते हैं बिल्कुल आपने सही कहा कि जब मेडिटेशन का एक्सपीरियंस हम लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं उसे शब्दों में बांधना मुश्किल हो जाता है शब्दों से परे हैं वो और वो एक्सपीरियंस आपने किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपको और मैं चाहूँगा कि आपके साथ ये एक्सपीरियंस हमेशा रहे, इसे याद रखें आप और जाते जाते मैं चाहूँगा कि राजस्थान गुजरात वालों के लिए आप क्या बताना चाहेंगे राजस्थान गुजरात वालों के लिए सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि उनके लिए अप्रोचेबल है ब्रह्मा कुमारी <laughs> वो आए एक्सपीरियंस लें और जो ये ज्ञान है और ये आत्म चेतना का जो थ्योरी है ये पूरे संसार में और कम से कम इंडिया में तो इसको फैलाए फैलना जी जी जी क्या बात है गोविंद सिंह थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया आपका चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपको एक आध्यात्मिक गीत सुना रहा हूँ जिस तरह से अनुभूतिया गोविंद सिंह ने शेयर की हैं बिल्कुल इस गीत को सुनने के बाद आपको वही फील आएगा ध्यान से सुनिएगा आप सुनाए हैं रेडिज वन नाइनटी सुनते रहो मस्कर रहो 陳 शांत और Badi badi. नमस्कार आप सुन रहे ब्रेक के बाद बहुत ही एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना मैं चाहूंगा कि आप जिस अनुभूति में खोए थे थोड़ी देर के लिए वापस जाग जाएं और फिर से हमारी बातों पर ध्यान दें और अभी दिल्ली से हमारे साथ अंजलि जी जुड़े हुए हैं अंजलि जी बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार कैसे हैं आप बिल्कुल ठीक <laughs> और मैं चाहूँगा कि आप यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं जी जी तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपना अनुभव सुनाइए हमारे साथ तेरा अनुभव जैसे ही यहाँ घुसे मनमोहिनी में जी जी हम लोग तो बहुत ही एकदम पीस का एकदम चेंज चेंज महसूस हुआ और एज अ वन मैंने ऐसे फील किया कि मैं जो कभी मेरे को यहाँ पूरे इंडिया में कभी फील नहीं हुआ कि मैं इस पूरे कंपाउंड में बिल्कुल बिना किसी डर के और किसी भी तरह का डर कि मैं किसी भी वक्त घूम सकती हूँ किसी से कुछ भी पूछ सकती हूँ यहाँ पर सब लोगों में वो एनर्जी है ऐसा लगता है कि यहाँ की एनर्जी यहाँ के सब लोगों को इफेक्ट करती है कोई भी हो चाहे छोटा बड़ा एवरीथिंग, बिल्कुल सब लोगों में वो एनर्जी फील होती है मतलब यहाँ के सब चेंज हो जाते हैं उस एनर्जी को मैंने फील किया वो मतलब आ, चाहे वो टीचर्स हों चाहे सिस्टर्स हों चाहे वह आए हुए लोग हों वो भी डिफरेंट यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन उनका भी मतलब ये आपस में जो सिस्टर्स होती हैं यहाँ के जो वो हैं और जो लोग यहाँ पर बाहर से आए हैं सेवादारी और जो बाहर से आए हैं उनसे जो मिक्सचर बन के निकलता है वो <laughs> <laughs> मतलब वो पूरा इफेक्ट करता है इन्वा बिल्कुल बिल्कु हाँ बिल्कुल दुनिया में हम लोग रहते हैं तो कभी भी जा नहीं सकते हैं और थोड़ा सा डर रहता है निश्चित तौर पे वो यहाँ बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव उड़ा है और ईश्वर का सब कुछ यहाँ पर कार्य चल रहा है तो क्योंकि जहाँ की जो भी सिस्टर्स हैं यहाँ पढ़ाती हैं हमें लेक्चर देती हैं तो मैं ये महसूस किया कि उन्होंने ये जो जो भी इन्होंने अचीव किया है बहुत बहुत ही मेहनत से मेहनत से इस चीज़ को अगर हम हमें अगर हम बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी है ये है ये कुछ भी इजी नहीं है इसको पाने के लिए बहुत तप करना पड़ता तब है। करना पड़ता है अच्छा अंजलि जी मैं चाहूँगा कि आप यहाँ से जाने के बाद यहाँ से कुछ लेकर जा रहे हो तो वो क्या लेके जा रहे हैं वो बताइए सेंस जाने के बाद आप गुस्सा नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं कह सकती मैं से क्योंकि मैंने ये कहा ना इसके लिए बहुत प्रैक्टिस तो, तो कर तो हाँ, जा रही हूँ की ये ठीक है हाँ। ये, ये चीज सही है और ये करनी चाहिए इसको प्रैक्टिस करेंगे यहाँ मैंने ये यह, हो रहा है की ये कन्फर्म है कन्फर्मेशन है की ये सही है और उसके लिए इंस्पिरेशन तो हमें खुद अपने आप बनाना है कि हाँ मुझे किस रास्ते चलना है जी जी, जी। इसके लिए तो प्रैक्टिस चाहिए तो वहाँ। सेंटर वहाँ पर भी है आप हाँ सुबह या शाम को एक आधा घंटा टाइम निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं आपके नज़दीक में है सेंटर हाँ कौन? जी पर अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा अंजलि जी आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आप क्या बताना चाहेंगे और आपने भारत भ्रमण किया हो तो कौन कौन सी जगह घूमा है वो भी थोड़ा बताइए जोधपुर नैनीताल कश्मीर कन्याकुमारी अच्छा काफी जगह गए हैं लेकिन ये है कि और जगह हम तो ऐसे ही देखते हैं मतलब जी, जी, जी, तो यहाँ पर ये महसूस मतलब, हुआ की मेटलिस्टिक चीजे से जरूरी है लेकिन उसके बाद भी कुछ और भी जरूरी है जी, जी, जी। जो पीस है कुछ भी अवॉइड कर लो उसको और हम आपस में जैसे कोई भी यहाँ पर भाई मिले बहन मिले तो अपना पन लगता है वो बाहर अगर हम बाहर की दुनिया में जाते हैं तो, तो वो, अपना पर पर वो अपना पल नहीं, नहीं, नहीं लगता है मतलब यहाँ का ये यह और है कि कोई भी वो अपना लग रहा है बाहर की दुनिया में ऐसा नहीं लगता <laughs> उसके लिए शायद हमें <laughs> बहुत अफर्ट करना पड़ेगा इसको बाहर लाने के लिए अंजलि जी बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा करूंगा कि हमारे सभी जो महिलाएं सुन रहे हैं निश्चित तौर पे उन्हें कभी भी बाहर जाना हो या आउट ऑफ स्टेशन जाना हो तो कोई ना कोई साथ में चाहिए अदरवाइज सिंगल जो है मुश्किल से जाती हैं और जब जाती भी है तो वहाँ से फिर जहाँ रुकाएँगे वहीं रहते हैं बाहर घूम नहीं सकते तो वो एक थोड़ा सा डर या फियर रहता है यहाँ आने के बाद आपको अपनापन लगा यहाँ लगा कि अपना ही घर है जहाँ पर मैं हूँ और बिल्कुल सेफ और सिक्योर आप शांति का फीलिंग कर रहे थे तो वो फीलिंग शायद आप सोच रहे हैं कि अब आगे कैसे होगा तो आपने ये भी कहा कि उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है जो आप करने वाले हैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं अंजलि जी आपको और ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं चाहूंगा कि जो शांति यहां आपने फ़ील किया है वो हमेशा आप फील करते रहे अपनी जगह पर भी यहाँ पर आप रहेंगे चलिए मित्रों तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर और अरुणेंद्र जी और गोविंद सिंह जी और अंजलि जी को सुना और कहीं ना कहीं उनको जो मेडिटेशन का जो राजयोग का जो उच्च स्तर का अनुभव है वो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है बस बशर्त यही है कि अब आगे के लाइफ में भी उसे कैसे हम लोग अपने साथ रखेंगे ये एक प्रैक्टिस है क्योंकि कोई भी चीज़ आप अनुभव में लेके आते हैं वो उसको बना के रखना उसको साथ में रखना ये हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य अपना समय देना पड़ता है तो निश्चित तौर पे आप देंगे इन्हीं शुभारशाओं के साथ चलिए मित्रों फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति